इतना ज़्यादा प्रेम था था। उनको भगवान तो भगवान राम राम में कि उनके उस के सामने शरीर का कोई महत्व तो नहीं था। अब देखो की बातें हैं। शांति पूर्वक इस को दोहे दू पर बैठ करके विचार करो तो ये पता लगेगा कि भगवान में प्रेम कैसा होना चाहिए जैसे कि हम अपने शरीर में प्रेम करते हैं ऐसे प्रेम भगवान में होना चाहिए और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 शरीर की कोई तो आवश्यकता नहीं जब है। तब तक परमात्मा नहीं होती है। जहां की हुआ, तो वहां नहीं रह जाता। अब जब शरीर की बात आई तो गोस्वामी जी बंदना करते करते तुरंत ही उनको याद आ गया जनक जी का राजा विधेयक विधेय की मैंने उनका भी बिना शरीर के महाराज दशरथ ने तो अपना शरीर छोड़ दिया भगवान राम के लिए और जनक जी ने क्या किया कि शरीर में रहते हुए ही बिना शरीर रहे देखो कैसे कैसे लोग होंगे ये ज्ञान की कथा ये भक्ति की कथा ये उसके अंतर कथा सब इसमें जो है ये है विद्यमान है आगे पढ़ते हैं देखिए कि प्रणवऊ पर जन सहितिदेव चाही राम पद सनेहु गुरूणसने राोई राम विभोग सोई प्रणवऊ जतन भरत के चरणा ृतजन वर्ण रामचरण पंकसुतमृतु वंदौ लक्ष्मण पद जलता शीतल सुभगति सुखदाता रघुपत कीरती विमल पता दंड समान भय जस जाकार शेष सहस्र शेष जग कारणी जो अब करणी सदा सुसानुकूल रहो पर इंदु सौ मित्र गुणाकर भुसूदन पद कमल नमा शूर सुशीलम तयंगा महावीर बिन कार राम सर छापर यागर राम चंद्र जी जय पवन सतन हनुमान जी जयोन की जय अब कहते कहमो परिजन सहित विदे हुए अब इसके बाद विदे जी की वंदना करते हैं दिये न जनक जी की जनकपुरी में जनक जी हैं वहाँ के राजा वो वो विदे हैं उनकी वंदना और जनकपुर वासी जितने हैं उन सबकी वंदना एक साथ वही कर देते हैं क्योंकि ये है, सीता माता के पिता माता के चाहें ये तो उनकी सबकी वंदना उनकी भी होनी चाहिए इसलिए जनक जी की वंदना करते हैं जनक जी कैसे हैं कि ये विदे मैंने बिना देह के हैं उनके है दे नहीं है तो फिर कैसे नहीं है ये दे तो होनी चाहिए दे तो है दूसरे लोगों के लिए देखने में देह दे है लेकिन वे स्वयं देहाभिमानी नहीं है देखो बस यही अध्यात्म विद्या के रहस्य है वेदांत के तत्व को समझने की बात यही है कि अब ऐसा तो नहीं कि आप आत्मा को प्राप्त करने के लिए पहले शरीर को काट छाट के फेंको कदम को निकालो दगाओ जन्म बुद्धि को काट छाँट के फेंको पत्थर आत्मा तक पहुँचो इसकी जरूरत नहीं जो जहां उनको रहने दो लेकिन उनमें जो हमारा तादात्म्य है कि मैं शरीर हूं इसको समाप्त करो। मैं शरीर नहीं प्राण नहीं मन नहीं बुद्धि नहीं आत्मा हूं अगर आत्माभाव में सदा इच्छित तो तो है तो विदे हो गए देव में आ गए तो सदैव हो गए अगर कहने लगे शरीर ही मैं हूं तो सदैव है अगर ये समझने लगे कि मैं शुद्ध आत्मा हूं जो आकाश की तरह सर्वव्यास है अनंत है वो कोई शरीर उसको धारण कर ही नहीं सकता उसका कोई शरीर हो ही नहीं सकता वो आत्मा हम है तो तो महाराज ज्ञानमान है।, ज्यान है ये बार बार आता रहता है जनकपुरी में जब कथा आती तो वहां पर भी यही बताते हैं कि महाराज जनक ज्ञान ब्रह्म ज्ञानी है और ब्रह्म का आनंद आनंद स्वरूप ब्रह्म का अनुभव उनको निरंतर होता रहता है लेकिन जब उन्होंने भगवान राम को जनकपुरी में आया हुआ देखा देख करके उनको अपना ब्रह्म भाव भुला गया और भगवान राम का सुंदर स्वरूप देख करके उनका आनंदमय उनकी देख करके बरबस ब्रह्म सुख मन त्यागा जनक ने बरबस भगवान राम को जब देखा तो उनका ब्रह्म सुख उनका जो वो छोड़ दिया मन ने और मन ही भगवान राम में अटक गया तो इसके माने पहले ब्रह्म उसके पहले ये जो है जनक अपने ब्रह्म भाव में ही सदा रहते थे वही आनंद का अनुभव करते रहते तो जहां भाव है परमात्मा भाव में स्थित है वही सीता जी का जन्म हुआ सीता जी वहीं प्रकट होती है अब देखो जैसे महाराज दशरथ तो जो है वो हो भगवान में इतना प्रेम है तब तो भगवान राम के यहाँ प्रकट हुए ऐसे ही महाराज जनक जो है वो ब्रह्म भाव में इतने स्थित है तब तो वहाँ सीताजी वहां प्रकट होते हैं तो ये कोई देहाभिमानी संसारी व्यक्तियों में परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती उसके लिए व्यक्ति को संसार से भौतिक जगत से शरीर आदि से मन बुद्ध आदि से यश कीर्ति से आदि से इन सब से अपने आपको उठाना पड़ता है भाव करना होता है जैसे जैसे उसका विकास होता है उससे जैसे तैसे वो परमात्मा के निकट पहुँचता है परमात्मा भाव प्राप्त करता है तो कहते हैं जो भोग माँ राोई उन्होंने <laughs> उन्होंने वो योग और भोग में उस परमात्मा को छिपाया। रखा योग माने ज्ञान योग में अपने आत्मज्ञान में ब्रह्मज्ञान में स्थित है तो भगवान में कितना प्रेम है कितनी भक्ति है वो प्रकट नहीं थी वो संसार राजा भी थे इसलिए बायु रूप से देखो तो उन्हें राजाओं के भोग भी उन्हें प्राप्त थे तो लोग भी कहेंगे अरे एक तो राजा हैं और राज्य का भोग प्राप्त ये भगवान के भक्त थोड़े हैं तो उनको बाहरी रूप से न भक्त लगते थे और न ज्ञान की दृष्टि से देखने पर भक्त लगते थे लेकिन जहाँ भगवान दिखाई दिए राम दिलोक तो प्रगति सोई जैसे ही भगवान राम को उन्होंने देखा तो उनकी भक्ति प्रकट गई कुछ भी हुई थी सब उनके अब ये सब इल, ये हालांकि ये सब गोस्वामी जी वंदना की क्षति कर रहे हैं और जब वंदना करते हैं तो कुछ विशेषण देकर के उनकी महिमा भी सुनाते रहते हैं जैसे दशर जी की महिमा सुना दी जैसे अयोध्या की सुनाधि शरीय की सुनाधि अयोध्या वासियों की सुना दी तो कुछ न महिमा सुना दे वो महिमा जितनी है वो सब आध्यात्मिक साधना के लिए प्रेरक तत्व हैं हम लोगों के लिए जब उसका अध्ययन करें तो हमें देखना चाहिए कि हमारा हृदय अयोध्या के समान बनना चाहिए हमारे अंदर जो है निरंतर भगवान की कथा गो गाथा की तरह से बहती रहनी चाहिए हमारे शरीर में जैसे महाराज दशरथ को अपने शरीर में आसक्त नहीं थी इस प्रकार से हमारे शरीर में अपने शरीर में हमारी आसक्त नहीं होनी चाहिए परमात्मा भी प्रेम होना चाहिए हमें अपने शरीर में रहते हुए भी ऐसे रहना चाहिए जैसे कि जनक जी अनासक्त होकर के शरीर में रहते थे इस प्रकार से हमें रहना चाहिए ये सब इसमें सब ये प्रेरक कर तो सब अब इसके बाद में कहते हैं यहाँ तक तो जितनी विधाता की रचना थी उनकी बात बोलती है आगे देखिए जो विधाता की नहीं है उनके वहां पहुंच जाते हैं भरत जी से शुरू करते हैं कहते हैं कि प्रणम प्रथम भरत के चरणा नाम जाम न वरना अब सबसे पहले भरत के चरणों की वंदना करते हैं अभी सबसे पहले क्या इतने लोगों के चरणों की वंदना हो गई और कहते हैं भरत जी सबसे पहले करते हैं इसके मैंने गोस्वामी जी ने कैटेगरी अलग अलग बना रखी है तो जितनी लौकिक रचनाएं थी उनमें सबकी तो यहां तक करते आए वंदना लेकिन अब जब दिव्य जो हैं ये भरत जी जो है ये अलौकिक हैं दिव्य हैं उनमें सब में भरत हैं लक्ष्मण है श्रध्न है, है राम है सीता जी हैं हनुमान जी अब ये जितने, तो जितने तो आते हैं इनमें सबसे पहले भरत जी की वंदना करते हैं से शुरू तो करते हैं कि प्रथम प्रथम भरत के चरणा जास में नरणा उनका भरत जी का नेम देखो उनका व्रत देखो जिसका कि वर्णन नहीं किया जा सकता अब भरत जी का नेम व्रत कैसा है जब तक भगवान राम बन से लौट करके अयोध्या नहीं आते तब तक भरत जी नंदी के में रहते हैं और भगवान के आदेश का पालन करने के लिए सारी राज्य व्यवस्था को देखते हुए सावधान होकर के शासन भी करते हैं और एक तपस्वी देश बनाए जाते दोनों काम कर हैं में, में एक गुफा में बैठे हुए हैं बल्क धारण इस प्रकार जिसे कोई भगवान को प्राप्त करने के लिए और उनकी प्रतीक्षा तो भगवान हमारे हृदय में आवे प्रकट हो तो कैसे प्रतीक्षा करनी चाहिए जैसे भरत ने की सच विरक्त होकर के सच्च शांत होकर के अनासक्त होकर के निरंतर भगवान का स्मरण करते हुए जब हनुमान जी पहुंचे भरत जी से मिलने के लिए बताने के लिए भगवान राम आ रहे हैं तब तो उस समय भरत जी क्या कर रहे थे निरंतर हनुमान जी ने देखा कि अखंड धारा की तरह से निरंतर भगवान राम का स्मरण कर रहे हैं भगवान राम आते तो ये भी सूचना भरत जी के चरित्र प्राप्त होती है राम मन मन भगवान के के कमलों में जिनका के मन भर जी का कैसे है? वो जैसे कि भवरा फूल को नहीं छोड़ता उसी में मरवाता रहता है ऐसे भरत जी का मन निरंतर भगवान के चरणों में मरवाता रहता है ध्यान चिंतन करता रहता है ये भक्ति का लक्षण हुआ और इसी भक्ति के बन पर परमात्मा हृदय में प्रकट है इसलिए इसका कर रहे हैं। नहीं उनके तो चरणों में, में लगा रहता है किसी प्रकार में निरंतर भगवान का चिंतन होता रहे उन्हीं के चरणों में हमारा मन लगा रहे ऐसे होना चाहिए लक्ष्मण जी की अपनी विशेषता है लक्ष्मण जी कैसे है कि बंदो लक्ष्मण पर दिल जाता लक्ष्मण जी के बीच चरण कमलों की हम वंदना करते हैं शीतल सुभग भगत दाता वो शीतल है सुबह हैं सुंदर हैं और भक्तों को सुख देने वाले हैं शीतल देखो कुछ लोग समझते हैं कि लक्ष्मण जी बड़े क्रोधी स्वभाव के गर्म में जाते हैं लेकिन दूसरी जी को गर्म में मिजाज नहीं दिखाई देते शीतल दिखाई देते हैं तुलसीदास की दृष्टि सही है हमारी गलत है शास्त्र को ऐसे देखना चाहिए ऐसा नहीं कि तुलसीदास ही नहीं समझता है लक्ष्मण जी को हम ठीक समझते हैं घर जाते हैं हमारा कहना ठीक ये विचार करने का तरीका नहीं है ऐसे ही कुछ लोग महाराज दशरथ की भी निंदा करते हैं हा? अरे रात क्या है इस प्रेण है उन्होंने इस प्रकार से भगवान राम को दम दिया ये कर दिया वो कर दिया इस प्रकार की निंदा करते हैं तो वो निंदा की दृष्टि से जो महाराज दशरथ को देखते हैं उन लोगों की दृष्टि दृष्टि नहीं कुदृष्टि महाराज दशरथ को जो स्वामी तुलसीदास जी की दृष्टि से देखो जो पुण्यों की मूर्तिमान रूप है सुमंगल की मूर्तिमान रूप है जिन्हें कि भगवान में ऐसा प्रेम है कि उसके लिए भगवान से बिछोड़ते ही शरीर क्या कर दिया इस दृष्टि से महाराज दशरथ को देखो जिस दृष्टि लौकिक दृष्टि अपने देखते हैं वो दृष्टि ऐसे ही लक्ष्मण जी को जब देखो तो शीतल देखो शीतल के मन शांत स्वभाव ऐसी सीतल और सु और सुभग बड़ा ही सुंदर स्वरूप भी ऐसे हैं और भक्तों को सुख देने वाले हैं फिर कहते हैं देखो एक विशेष बात जो है लक्ष्मण जी की है वो यही बताते हैं वो तो ध्यान में रखने की है कि का तीर तीरथ विमल पताका दंड समान भयता ये सब जो भगवान राम का यश जो वो तो पताका के समान है तीर्थ और लक्ष्मण जी हैं उसके दंड के समान तो जैसे पताका और डंडा मन एक लाठी होती है उसके ऊपर पताका कपड़े की पताका जो है उसमें लगा दी जाती है फुस दी गई पताका ऊंची कब रहे किसके बल पर ऊंची रहे पताका जितना डंडा ऊंचा होती ऊंची पताका और बिना डंडे के क्या पताका इसीलिए लक्ष्मण जी जब वो डंडे की तरह से भगवान राम के साथ में सदा रहते हैं और भगवान की की पताका सदा ऊंची रखते हैं जहाँ कहीं भी उस पताका को लोगों ने झुकाने की कोशिश की जैसे महाराज जनक के रूप से निकल गया चाहे लोगों को प्रेरित करने के लिए जनक जी ने कहा हो कि कह दिया कि वीर विहीन वही मैं जानी बस जहाँ ये कह दिया कि ऊपर कोई वीर है ही नहीं तो इसके माने भगवान राम भी वीर नहीं अगर भगवान राम वीर नहीं है तो इसके माने पताका झुकने लगी जहाँ झुकने लगी तो लक्ष्मी जी ने क्या किया अपना डंडा ऊंचा किया सब खड़े हो गए, हाँ। कहने लगे हो गए। ये जी ने बात कैसे गई सभा पर हो वहां पर कोई समाज में ऐसे नहीं बोल सकता पृथ्वी पर तो कोई वीर नहीं क्या कर रहे हैं लक्ष्मण जी केवल भगवान श्री राम जी की पताका ऊपर उठा रहे है है ये ये ये ये कहते हैं हैं कि देखो भगवान लक्ष्मण लक्ष्मण जी जी की विशेषता एक बात बताते क्रोध जब अपने स्वास्थ्य के लिए किया जाता है अपनी कामना की पूजा के लिए किया जाता है जहां क्रोध में परोपकार की भावना है उस क्रोध में क्रोध का दोष नहीं होता जैसे माता पिता पुत्र के हित के लिए क्रोध करते हैं तो उनको क्रोधी नहीं कहा जाता लेकिन माता पिता अपने स्वास्थ्य लगे, लगे तो फिर क्रोधी करना चाहिए इन बातों को समझने के लिए विवेक नहीं तो कहा करे हमने तो देखा क्रोध क्रोध नहीं करता माँ बाप को भी क्रोध करते हैं मारते है। गुरु भी तो क्रोध करता है वो भी तो काटता फिर काटता है कंट्रोल नहीं करता तो ये अविवेक की बात है कहां कहाँ क्रोध किस प्रकार क्रोध तो तो। लक्ष्मण जी का क्रोध है वो वो दिखाते हैं वो जो बोलते हैं तो ये सब करते हैं कोई अपने साथ के लिए थोड़ा तो अपना उनका अहंकार थोड़ा वो तो भगवान राम की है है भगवान के भक्त है इसलिए भगवान का झंडा ऊँचा रहना चाहिए और ये इस बात की सूचना है कि व्यक्ति को चाहिए जो भगवान का भक्त है वो भगवान की निंदा न सुन आगे जगह तुलसीदास जी भी कह हैं अगर कोई भगवान की निंदा करता है गुरु की निंदा करता है तो ऐसे व्यक्ति की जीत पक लेनी चाहिए अगर बस चले और अगर बस न चले तो कम से कम कान कानभि लगा करके चले जाना चाहिए ये है। इसके माने यह है कि भगवान के कैसे कृप्ति में निंदा करता है और उसको नहीं मानता इस प्रकार करता है वो भगवान हमारे पंती है और फिर भी हमको क्रोध नहीं आता है तो ऐसे धैर्य को भी ये है। इसलिए कहते हैं धम्द लक्ष्मण पद जल जाता शीतल स्व भगत स्व जाता रघुपतिरथ विमल बताता दंड समान भय जस जाता और शेष शास्त्र शीश जग और उसके बाद जो वो भूमि लक्ष्मण जी की एक बात बताते हैं कि लक्ष्मण जी कौन है शेषनाथ के अवतार शेष सहस जो हजार वाले शेषनाथ जो है उनके जग कारण और जो सारे जगत को अपने धारण किए हुए हैं जग कारण के मने जगत को उत्पन्न करने वाले नहीं बल्कि जगत को धारण करने वाले इसलिए जगत उन्हीं के ऊपर टिका हुआ है सारी प्रतिनिधि जो वो शेषनाथ के ऊपर ठरी जग कारण और जो अवतरे भूमि भय कारण वही पृथ्वी का धारण करने के लिए उसी ने अवतार लिया है तो ये शेषनाथ जी के अवतार है लक्ष्मण और ये इनको वेदांत की दृष्टि से पर्रम परमात्मा को तो अनाद तत्व तो है नित्य विद्यमान है जगत की उत्पत्ति परमात्मा से ही होती लेकिन परमात्मा जगत की उत्पत्ति नहीं करता वेदांत के अनुसार और वो डायरेक्ट जगत का कारण है परमात्मा से उत्पत्ति हुई उत्पन्न हुआ पहले नथिंगनेस और उस नथिंगनेस से फिर जगत की उत्पत्ति हुई परमात्मा जो है दीण है, बींग माने अस्तित्व तो है और फिर बीम से उत्पन्न हुई नथिंगनेस और नथिंगनेस से उत्पन्न हुआ सारा जगत इसलिए सारा जगत क्या है नथिंग है। क्योंकि स उत्पन्न हुआ है ये नथिंगनेस क्या है ये शेष के माने क्या है सारे जगत का अगर आप निषेध कर दो तो क्या बचेगा शेष क्या है तो ये ये है। से सारे जगत नथिंगनेस पर ही सारा जगत टिका हुआ है आज थोड़ा दीप लाशती है ये इसको जो दर्शन का जो अध्ययन करेंगे विचार करेंगे तब उनको पता लगेगा कि जगत का और परमात्मा का किस प्रकार का संबंध है। नाग नाग तो, तो प्रतीक हुआ।, तो हुआ शेष जो है वो वेदांत का शब्द हुआ शेष और नाग उसका प्रतीक हुआ प्रतीक चल रहा था प्रतीकल सिंबल सिंबलाइज कर रहे हैं जैसे परमात्मा भगवान नाम परम परमात्मा है और ये जो दो दोजा धारण करे, धार करे ये कौन है हैं? अब उसके माने आप उसको अलग से कुछ बताओ अरे ये तो उसी का रूप है इसी तरह से नाग रूप में उनका जो उसके उसका वर्णन करता है उसके ऊपर मानवी स इसलिए शेष साहस शाह जो अवतरण सदा अनुकूल होकर वो सदा अनुकूल रहे मनुष्य तो अनुकूल बने रहेंगे तो क्या होगा अनुकूल बने रहेंगे तो परमात्मा में वैसी ही भक्ति बनी रहेगी जैसे लक्ष्मण जी को भगवान में थे और जैसे लक्ष्मण जी सदा भगवान की प्रथा का सूचि करते रहे ऐसे हमारे हृदय में भी निरंतर भगवान की कथा कहने का उत्साह बना रहेगा तुलसीदास जी भगवान की महिमा जितनी सुना रहे हैं सुना रहे जिसे भगवान भगवान श्री राम जी का झंडा ऊंचा बना रहे हैं, सारे संसार में उनकी गुणदाथा गाई जाती रहे सब लोगों की उनकी को उनकी महिमा का कथा चलता रहे लक्ष्मण तुलसीदास जी वही काम कर रहे हैं जो लक्ष्मण जी ने काम किया इसलिए कहते हैं हमारे ऊपर उनकी कथा बनी रहे सिंधु सौमित्र गुणाकर ये कृपा भी है ये और फिर सौमित्र हैं मैंने सुमित्रा के पुत्र हैं सौमित्र हैं गुणाकर में कर मैंने मैं गुणों की खान है।, तो है ये भी आगे शर्ब नामक होता है तब तो वहाँ पर भी वशिष्ठ जी कहते हैं कि इनको लक्ष्मण जी कहते हैं तो समस्त गुणों की भंडार हैं इसी प्रकार वह बोलते हैं भाई गुणाकर यहाँ पे बोल रहे हैं मैने इसके माने लक्ष्मण जी में लक्ष्मण जी समस्त गुणों के भंडार हैं सबको तो भंडार देखना हो लक्ष्मण जी बुरा अब इसके बाद में कहते हैं नमामी अब तीसरे भाई रह गए दो तो भाई हो गए तीसरे भाई आए रितुसूदन न मन शत्रुघ्न उसके लिए ऋतुसूदन हो गए शत्रु पद कमल नमामी उनके चरण कमलों को हम प्रणाम करते हैं वो कहते हैं सूर सुशील भरत अनुगामी तीन बातें उनकी एक तो सूर है बड़े वीर हैं और दूसरे सुशील है सुशील बने उनमें समस्त सुंदर गुण विद्यमान है शील समस्त गुणों का राजा है सुशील कह दिया कि इस्तेमाल तो और भी सब गुण में है ही और यह है भरत अनुगामी भरत के अनुगामी तो जो भरत के गुण हैं वो भी इनमें विद्यमान है और जब भक्त अनुगामी होंगे अनुगामी तो माने क्या कोई ऐसे थोड़े जहाँ से पीछे पीछे घूमते हो अनुगामी के कि जैसे भरत का स्वभावी जैसे, तो जैसे लक्ष्मण जी भगवान राम के साथ रहते हैं ऐसे शत्रु जी के साथ में रहते हैं तो अनुगामी हो गए लेकिन अनुगामी स्वभाव में उसी प्रकार ये भी दिखाते है इसलिए कहते हैं ऋतु अनुमानी सूर्य लेकिन अब देखते हैं रामचरित मानस में कहीं इनकी सूर्ता नहीं दिखाई देती कहीं युद्ध किया हो शत्रुओं को कहीं मारा हो ऐसा इनको नहीं दिखाई देता नहीं। लेकिन बाद में जब भगवान राम ने अश्वेघ यज्ञ किया और घोड़ा छोड़ा गया उसकी रक्षा करने के लिए शत्रुन को ही युद्ध किया गया और बहुत जगह जहाँ से युद्ध की स्थिति आई नहीं युद्ध किया, और साचरों को भी मारा उसके बाद में जो बाद बाद में में पैदा हो गए, उन तो को भी मारा। तो ये कथाएं कथाएं युद्ध की आती सुनपद कमल नमानी सूर्य सुशील भरते अनुगामी महावीर दिन हनुमाना उसके बाद भगवान के परिक्रमा में हनुमान जी भी तीन भाइयों के साथ में एक भाई की तरह हनुमान जी की भाइयों से कम नहीं हनुमान जी भगवान राम के लिए और सब भाई भी हनुमान को में भाई की समान मानते इसलिए उन्हीं के साथ साथ बन रहा महावीर बिन हनुमाना। हनुमान हनुमान जी महावीर है वीर तो वीर महावीर उद्भट वीर और उनको प्रणाम करते हनुमाना इनका नाम हनुमान महावीर चाहे उनको महावीर को तो भी हनुमान हनुमान को तो भी महावीर ये दोनों प्रयावासी शब्द हो गए उनके लिए हम महावीर को प्रणाम करते हैं मैं हनुमान को प्रणाम हनुमान का नाम कैसे पड़ा ये कथा पौराणिक तो कथा है कहते हैं जब ये बचपन में पैदा हुए तो इतने वीर थे इतने बहादुर थे तो उन्होंने देखा कि पूर्व दिशा में लाल लाल गुलाबी खाई गया उन्होंने समझा लिए कोई लड्डू चलो उसे खाओ दौड़ पड़ो उसके लड्डू खाने के लिए अब इतने दीर्घ सूर्य हो उसको भी निकल जाने के लिए बाल समय जीज ली हो जी तब तीनों तो जहाँ वह हनुमान जी ने जाकर के उसको सूर्य को लेकर के अपने मुंह में रख लिया जैसे तो गांव में देखा कि अरे ये तो हमारा भक्ष्य है ये तो कौना सिर्फ दूसरा कम खा गया गए तो इंद्र के पास दौड़े गए इंद्र से कहा कि आपने किसको हमारे हमारा भक्ष भोजन है तो आपने किसी दूसरे को ले दिया किसी दूसरे को ले दिया तो देखो पता लगा जब इंद्र दौड़े दौड़े देखा तो देखा हनुमान जी मुंह उनको, तब तो उन्होंने इंद्र ने अपना वज्र मारा तो बज्र जब हनुमान जी को लगा तो उस वज्र से जब कोई बच नहीं सकता होकर के राख भी न बचे ऐसा तो उनका वज्र था लेकिन वज्र लगा तो वज्र के दानो दलन और दो वज्र तो का खुद शरीर वज्र का और उसमें वज्र आ करके टकराया तो क्या हुआ एक जरा गड्ढा हो गया बस थोड़ी देर के लिए बेरो आ गए फिर उसमें आ गए आ? उन्होंने देखा कि जो है इंदर नाराज हो रहे अच्छा रहेंगे नहीं खाते ले जाते तो अपना सूर्य तो ऐसे भी महादुर ये पौराणिक कथा कहने का तरीका है अब इसको अगर कहीं दानिक रूप में देखेंगे तो एक हमारे यहाँ स्वामी जब हो गए हैं गिरजानंद तो ये सब कथाओं को तो आध्यात्मिक रूप में बड़े चेन के लोग सुनाते हैं ना उनकी पुस्तकें नहीं आता उनको देखो तो हनुमान चालीसा के ऊपर बजंड बाण के ऊपर उनकी पुस्तकें हैं तो उसमें ये हनुमान जी क्या हैं, और ये सूर्य क्या है और सूर्य का क्या किस बात के क्या प्रतीक हैं ये तो सब उसमें बढ़ना है तो उसमें देखें कि हनुमान जी जो है ये है ये बड़े हैं परमात्मा को प्राप्त करने के लिए और परमात्मा की भक्ति और ज्ञान प्राप्त करने के लिए भी वीरों की जरूरत है नायम आत्मा बलहीने न लगभ्या श्रुतियों में इस प्रकार से बोल दिया गया था अरे इस आत्मा को परमात्मा को तो दुर्बल लोग नहीं प्राप्त कर सकते